शो टॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर टू पहला प्रश्न जब से मैंने संन्यास लिया है तब से रंग ही बदल गया है मैं आपका हाथ अपने हाथ में महसूस करती हूं कभी कभी ध्यान की अवस्था में पूरे शरीर के रोए खड़े हो जाते शरीर उड़ाने भरने लगता है और आंसुओं की झड़ी लग जाती मेरी यह हालत देखकर लोग मुझे पागल कहते उन्हें कैसे समझाऊंगी इन गैरिक वस्त्रों में बहुत खुशियों के लच्छे हैं हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे कृष्ण भारती संन्यास का रंग शुरू तो बाहर से ही होता है लेकिन अंत तो तभी है जब भीतर भी रंग जाए और जो बाहर से रंगने को राजी हैं उन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने द्वार खोले उन्होंने सूचन दिया कि हम भीतर से रंगने को भी राजी हैं यह रंग गुलाल यह गहरिक आभा धीरे धीरे व्याप्त होगी गहन होगी और एक घड़ी ऐसी आएगी बाहर भीतर एक ही रंग हो जाएगा जब बाहर और भीतर में कोई भेद न रह जाए तभी जानना कि वास्तविक सन्यास घटित हुआ वही घड़ी करीब आ रही है और जब भी ऐसी घड़ी करीब आएगी लोग पागल कहेंगे क्योंकि लोग तर्क से जीते गणित से जीते हिसाब किताब रखते बाहर बाहर होना चाहिए भीतर भीतर होना चाहिए शरीर शरीर आत्मा आत्मा बुद्धि बुद्धि हृदय हृदय वे विभाजन करके रखते हर चीज को खंडों में बांट के रखते सन्यास का अर्थ ही है समग्रता बाहर को भीतर में डुबा देंगे भीतर को बाहर फैला देंगे बुद्धि को अलग थलग न रहने देंगे हृदय में मिला लेंगे भाव और विचार एक साथ नाचें, देह और आत्मा में रंच मात्र भी भेद न रह जाए पदार्थ और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाएं। सब द्वंद मिटे द्वंद का जन्म हो अद्वैत उमगे लेकिन अद्वैत तो निश्चित ही पागलपन जैसा मालूम होगा क्योंकि अद्वैत का अर्थ हुआ बुद्धि ने जितनी सीमाएं खींची थी तुमने सब पहुंच डाली बुद्धि ने भेद खड़े किए थे तुमने सब मिटा दिए अद्वैत का अर्थ होता है एक ही है और उसे बांटना भ्रांति है संसार और परमात्मा दो नहीं है माया और ब्रह्म दो नहीं है दो का कोई अस्तित्व ही नहीं लेकिन जीवन का सारा व्यवहार दो के स्वीकार पर खड़ा है इसलिए जब भी किसी के जीवन से दो का भाव गिरेगा लोग पागल कहेंगे लोग ठीक ही कहते उससे पीड़ा भी मत लेना उससे दंश मत पाना लोग अपने तरफ से ठीक ही कहते उनकी बात को लेके उनके अनुसार चलने की चेष्टा भी मत करना क्योंकि वह अब संभव नहीं होगा यह रंग चढ़े तो फिर उतरता नहीं बाहर के दिए तो बुझ जाते तेल चुक जाता है बाती चुक जाती दिए टूट जाते भीतर का दिया बुझता नहीं बिन बाती बिन तेल न तो वहां तेल है जो चुक जाए न बाती है जो जल जाए न दिया है जो टूट जाए भीतर शाश्वत धारा है प्रकाश की वहां प्रतिपल दिवाली और प्रतिपल होली वहां तो पहुंच ही वे पाते हैं जो पागल होने को ही नहीं बिल्कुल मिट जाने को राजी मुझसे वो कहते हैं परवाने को देखा तुमने देख यूं जलते इस तरह से दम देते देखा है परवाने को समा पर जल जाते वही सन्यास का ढंग है मुझसे वो कहते हैं परवाने को देखा तुमने देख यूं जलते इस तरह से दम देते जब परवाना समा के साथ एक हो जाता है जब हमारी छोटी सी ज्योति उस विराट ज्योति में लीन हो जाती जब हम उसी के रंग में रंग जाते कबीर ने कहा ना लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल उसे देखने जो जाएंगे उस जैसी ही हो जाएंगे उसे देखते ही देखने वाले में और दिखाई पड़ने वाले में भेद नहीं रह जाता यह गैरक रंग तो प्रतीक है प्रतीक है बहुत सी बातों का सुबह के उगते सूरज का जब आकाश पर प्राची में लालिमा छा जाती जा वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश जब जगता है तो तुम्हारे अंतराकाश पर प्राची में लाली छा जाती वही रंग उतर रहा है अहो भाव से आनंद से दोनों बाहें फैलाओ और जो आ रहा है उसे भेंट लो जरा भी संकोच मत करना लाज मत करना जरा भी लज्जा मत करना हटा दो सब घूंगट गिरा दो सब पर्दे उस परम से तो कोई निर्वस्त्र ही मिलता है जहां कोई अर्चन नहीं रह जाती और उससे मिलना मिटना उससे मिलके कौन जिया कौन बचा इसलिए रास्ता तो पागलों का है ही होशियारों का नहीं होशियार तो धन इकट्ठा करते पद इकट्ठा करते प्रतिष्ठा कमाते पागल परमात्मा की तरफ जाते फानी को या जुनून है या तेरी आरजू है कल नाम लेके तेरा दीवाना आवार रोया या तो पागल रोते हैं या उसके प्रेमी रोते फानी को या जुनून है या तेरी आरजू है या तो उसकी अभीपसा पैदा हो जाए या कोई पागल हो जाए सच में तो दोनों एक ही बात के दो नाम हैं मैं साधारण पागलों की बात नहीं कर रहा हूं असाधारण पागलों की बात कर रहा हूं मस्तों की बात कर रहा हूं साधारण पागल तो वह है जो बुद्धि से नीचे गिर गया साधारण पागल वह है जो बुद्धि से ऊपर उठ गया दोनों से बुद्धि छूट जाती मगर जो बुद्धि से नीचे गिर गया उसका तो संसार भी गया परमात्मा कहां मिला उसके तो हाथ में जो था वो भी खो गया मिलने की तो कोई बात नहीं जो बुद्धि से ऊपर उठता है उसका भी संसार खो जाता है लेकिन संसार का मालिक मिल जाता है और जिसको मालिक मिल गया उसको तो सारा साम्राज्य मिला ही हुआ है लोग हंसेंगे भी लोग मखौल भी उड़ाएंगे लोग पागल भी कहेंगे ऐसा उन्होंने सदा किया है यह उनकी पुरानी आदत थी कुछ नई नहीं, नहीं दिल के तई आति से हेजरा से बचाया ना गया घर जला सामने और हमसे बुझाया ना गया जब तुम अपने घर को जलते हुए देखोगे तो दूसरे तुम्हें पागल तो कहेंगे ही कि खड़े खड़े देखते क्या हो बुझाते नहीं उन्हें क्या पता कि बूंद मिट रही है और सागर हो रहा है उन्हें क्या पता कि बीज टूट रहा है और वृक्ष का जन्म हो रहा है उन्हें क्या पता है? कि सूली के पीछे सिंहासन है सूली ऊपर सेज पिया की उन्हें तो सूली दिखाई पड़ रही दिल के तई आति से हिजरा से बचाया ना गया घर जला सामने और हमसे बुझाया ना गया ये गैरिक वस्त्र अग्नि के प्रतीक भी है कबीर ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर बारे आपना चले हमारे साथ किस घर में आग लगानी अहंकार के घर में आग लगानी ये आसियां दिखता है कि आसियां हैं ये काराग्रह है ये कैद है ये तो जली जाए तो तुम मुक्त हो जाओ ये तो राख हो जाए तो सारा आकाश तुम्हारा हो जाए लेकिन लोग पागल कहें तो आश्चर्य नहीं क्योंकि जिसे वे घर समझते हैं उसे तुम जलाने चल पड़े और जिसे वे यस समझते हैं उसे तुमने दो कौड़ी का माना मार रहता है उसको आखिरकार इसको जिससे प्यार होता है प्रेम के रास्ते पर तो मृत्यु अहोभाग्य है लेकिन जिन्होंने प्रेम जाना ही नहीं उन अभागों को तो मृत्यु मृत्यु ही है फिर प्रेम के रास्ते पे घटे कि घृणा के रास्ते पे घटे उन्हें कुछ भेद मालूम नहीं होता वे तो इतना ही जानते हैं खाओ पियो मौज करो मौत आ गई सब छिन जाएगा उन्हें पता नहीं है कि एक ऐसी भी मौत है कि छिंता नहीं मिलता है एक ऐसी भी मौत है कि क्षुद्ध छिंता है और विराट मिलता है एक ऐसी भी मौत है जो महाजीवन का द्वार है पर उन पर दया करना उन पर नाराज भी मत होना उनसे विवाद भी मत करना क्योंकि कृष्णा वे विवाद समझेंगे भी नहीं पूछा है जब से मैंने संन्यास लिया है तब से रंग ही बदल गया है बदल ही जाना चाहिए संन्यास लो तो बदलेगा ही लोग मेरे पास आते हैं वे कहते हैं कपड़ों का रंग बदलने से क्या होगा ये तो बाहर की बात है भीतर से तो हम आपके सन्यासी हैं ही मैं उनकी आंखों में देखता हूं ना वे बाहर से हैं ना वे भीतर से भीतर की बात तो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि बाहर से बच जाएं। मैं उनसे कहता हूं ईमान से कहते हो भीतर से सन्यासी हो या केवल बातचीत कर रहे हो बहाना खोज रहे हो अभी बाहर से सन्यासी होने की भी हिम्मत नहीं लेकिन आदमी बड़ा चालबाज बड़ी ऊंची बातें उठाता है छोटी मोटी बातों को तो करना ही क्या है बड़ी बड़ी बातें करता है फिर भीतर की बात तो ऐसी है कि कोई किसी को दिखाई पड़ती नहीं जो कहता है कि मैं भीतर से सन्यासी हूं बाहर से लेने से क्या होगा उसे भी जब प्यास लगती तो बाहर से पानी पीता है ये नहीं कहता है कि भीतर की प्यास को बाहर के पानी से क्यों बुझाएं भीतर की भूख को बाहर के भोजन से क्यों बुझाएं भीतर के प्रेम को बाहर के प्रेमी से क्यों बुझाएं तब बाहर का पानी बाहर का भोजन बाहर का प्रेम बाहर की श्वास सब स्वीकार है लेकिन जब सन्यास की बात उठे तो कहता है बाहर से क्या जरूरत भीतर तो मैं सन्यासी ही हूं जब सर्दी लगती तो बाहर से कोट पहन लेते हो कपड़े पहन लेते हो तब नहीं कहते कि सर्दी तो भीतर लग रही बाहर कोट पहनने से क्या होगा बाहर और भीतर का फासला कहां है जो अभी बाहर है अभी भीतर हो जाएगा और जो अभी भीतर है अभी बाहर हो जाएगा बाहर और भीतर में प्रतिपल लेन देन है जो श्वास भीतर जा रही अभी भीतर है क्षण बाद बाहर हो गई और जो अभी बाहर थी क्षण बाद भीतर हो गई वृक्ष पे फल लगा है अभी बाहर है फिर तुमने भोजन कर लिया फल को पचा गए खून मांस मज्जा बन गया अब तुम्हारे भीतर उसी से तुम्हारी हड्डी बनेगी उसी से तुम्हारा मांस बनेगा उसी से तुम्हारा रक्त बनेगा इतना ही नहीं उसी से तुम्हारी बुद्धि के तंतु बनेंगे जिनसे तुम सोचोगे विचारोगे गणित करोगे विज्ञान शोधोगे काव्य लिखोगे वो जो अभी बाहर वृक्ष पर लटका हुआ फल था कल तुम्हारे भीतर से कविता बन के उमगेगा गीत बनके के उठेगा वही फल सितार छेड़ेगा संगीत जगाएगा और जो अभी तुम्हारे भीतर है। कल मर जाओगे जमीन में गड़ा दिए जाओगे तुम्हारी लाश पर कोई वृक्ष उगेगा तुम्हारी मांस मच फिर फल बन जाएगी खाद बन जाएगी क्या बाहर क्या भीतर बाहर भीतर का अंग है भीतर बाहर का अंग है झूठी चालबाजियों में झूठे तर्कों में तर्क भाषों में अपने को मत उलझाना। कृष्णा तूने हिम्मत की सन्यास लिया बाहर से अब भीतर से भी घट रहा है अब फल पचने लगा अब फल तेरा रक्त मांस मज्जा बनने लगा आपका हाथ अपने हाथ में महसूस करती हूं सन्यास का यही अर्थ है कि मैं हाथ देने को तैयार हूं तुम ले लो कभी कभी ध्यान की अवस्था में पूरे शरीर के रोएं खड़े हो जाते रोमांच होगा जब आनंद वरसेगा रोए रोए मग्न हो जाएंगे रोआ रोआ नाचेगा इस स्फूर्णा होगी उसे दबाना मत क्योंकि दबाना सिखाया गया है हमारा जीवन का जो ढंग है अब तक वो ऐसा है कि दब दब के जियो न तो खुल के हंसना न खुलकर रोना न खुल के नाचना तुम्हारी देह कुछ बातें भूली गई तुम्हारा मन कुछ बातें विस्मरण ही कर गया है न रोए कभी न ना नाचे कभी न ना हंसे कभी पंगु हो गए हो और परमात्मा की तरफ जाने के लिए यह अनिवार्य कदम है इसलिए जब रोए खड़े हो जाएं, रोमांच हो आह्लादित हो जाना प्रार्थना करीब है परमात्मा पास है इसलिए रोए खड़े हो गए होंगे देखते वृक्षों के पत्ते हिलते उसका अर्थ हवाएं आ गई वृक्ष के पत्ते हिलने लगे जब रोमांच हो तो समझना कि परमात्मा बहुत करीब से गुजर रहा है उसका चुंबक बहुत करीब है उसी के चुंबक आकर्षण में रोएं खड़े हो गए रोमांच हुआ है सौभाग्य समझना शरीर उड़ाने भरने लगता है भरेगा ही भरना चाहिए जैसे जैसे तुम्हारा अंतर जीवन निखरेगा रंगेगा जैसे जैसे तुम्हारे भीतर होली का उत्सव होगा और दिवाली के दिए जलेंगे तुम निर्भर होोगे जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अब तुम्हें बांध के ना रख सकेगा अब तुम पंख फैलाओगे अब तुम्हारे डैने आकाश को नापने के लिए चलने के लिए तैयार होने लगेंगे शरीर उड़ाने भरने लगता आंसू की झड़ी लग जाती ये आंसू परम आनंद के आंसू है रोकना मत पहुंचना मत संभालना मत तुम्हारे पैर डगमगाने लगे तो समझना कि मंदिर बहुत करीब है उसके मंदिर में कौन संभला हुआ पहुंचा है उसके मंदिर में लोग डगमगाते हुए ही पहुंचते हैं कुछ हो रहा है कुछ गहरा हो रहा है ए दोस्त मेरे सीने की धड़कन को देखना वो चीज तो नहीं है मोहब्बत कहें जैसे वही चीज दिल जोर से धड़क रहा है रोमांच हुआ है आंखें गागर की तरह आंसुओं को बहा रही हैं शरीर उड़ान भरने को आतुर हो रहा है डर भी लगेगा भय भी होगा क्योंकि हमें सदा कहा गया है कि आंसू दुख के लक्षण सौ प्रतिशत बात गलत है आंसुओं का दुख से कुछ लेना देना नहीं कोई अनिवार्य संबंध नहीं है आंसू तो अतिरेक के लक्षण हैं न दुख के न सुख के न प्रीति के न क्रोध के न घृणा के अतिरेक के जब भी कोई भाव अतिरेक से हो जाता है संभालना मुश्किल हो जाता है तो आंसू उसे बहा के बाहर ले जाने लगते हैं लोगों के मन में आंसू दुख के पर्यायवाची हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक ही चीज अतिरेक से जानी है दुख और तो उन्होंने अतिरिक्क से कुछ जाना नहीं इसलिए दुख और आंसुओं का साहचर्य हो गया है जब तुम आनंद में भी अतिरेक जानोगे तो आनंद के भी आंसू बहेंगे लोग क्रोध में भी रोने लगते स्त्रियां अक्सर क्रोध में रोने लगती क्रोध का अतिरेक हो जाता है करुणा में भी लोग रोते प्रेम में भी लोग रोते और घृणा में भी इतना स्मरण रखना कि आंसू तो जो भी तुम्हारे भीतर संभालने के बाहर हो जाता है उसको तुमसे बाहर ले जाते जैसे घड़ा भर गया और ऊपर से बहने लगा बस ऊपर से बहने का लक्षण है। अस्क आंख से दिल हाथ से जी तन से चला जाए मुसीबत कोई किस किस को संभाले अब संभालना ही मत क्योंकि संभालना घातक है और संभालने की आतें पुरानी है संभालो तो संभाल सकोगे रोको तो रोक सकोगे हर चीज का दमन किया जा सकता है लोग आनंद तक का दमन कर लेते कुछ दिन हुए चेतना मेरे पास सांझ मिलने आई थी उसके माथे पे मैंने हाथ रखा देखा अतिरेक से उसके भीतर आनंद उठा पर जैसे अंजा ने जैसे मूर्छा में उसने अपना ओंठ काट लिया वो भी मैं देख रहा उसने अपना ओठ काट लिया अपने दांतों में ओठ भींच लिया वो दबा रही वो घबरा गई इतना आनंद प्रकट करना पागलपन मालूम होगा शायद सोच कर उसने किया भी नहीं ये ऊट को दांतों के बीच दबा लेना दबाने का एक ढंग है एक गहन अवसर चूका कोई चीज उठी उठी हो रही थी दबा दी गई होश रखो जब कुछ बहना चाहे तो बहने दो घबराहट इतनी भी हो सकती है कि बहुत बार ऐसा लगे किस झंझट में पड़ गए छोड़े इस उपद्रव से हट जाएं मजाल ए तर्क मोहब्बत न एक बार हुई ख्याल ए तर्क मोहब्बत तो बार बार आया और कई बार ऐसा आएगा छोड़ो ये प्रेम की झंझट ये प्रार्थना की झंझट ख्याल ए तर्क मोहब्बत तो बार बार आया बहुत बार ख्याल आया कि प्रेम प्रेम का त्याग ही कर दे हालांकि यह हो नहीं सकता मजाल ए तर्क मोहब्बत न एक बार हुई लेकिन प्रेम का त्याग एक बार भी ना हो सका और फिर प्रेम जब प्रभु की तरफ बहता हो तब तो उसके त्याग का कोई उपाय नहीं आज ऊंट काट लोगे कब तक काटते रहोगे प्रभु और और जोर से आएगा मेघ और घने होकर बरसेंगे बाढ़ आएगी और बाहर ले जाएगी एक बार तुमने द्वार खोल दिया बाढ़ के लिए तो बंद कर लेने का उपाय नहीं और लोग पागल कहेंगे कृष्णा लोग कहेंगे कि बच्चों इस स्थान से बचो इस तरह के लोगों से बचो मेरा नाम तक लेने में मित्रों को डर लगने लगता है, दूसरों से बात करते वक्त मेरा नाम नहीं लेते ये सब भय छोड़ो जो तुम्हें हुआ है उसे संक्रामक बनाओ जो आंसू तुम्हें बह रहे हैं औरों को भी बहें और जो रोमांच तुम्हें हो रहा है औरों को भी हो जो उड़ान तुम्हारे भीतर जग रही है वो औरों के भीतर भी जगे जाओ उन्हें पागल कहने दो लेकिन तुम अपने आनंद को बांटो तुम अपने गीत को बांटो सौ को बांटो तो शायद एक आंस सुन लेगा एक ने भी सुन लिया तो बहुत कुछ जुर्म नहीं इश्क जो दुनिया से छुपाएं हमने तुम्हें चाहा है हजारों में कहेंगे जाओ और कहो और पुकारो और जब तुम्हारे भीतर कुछ होने लगे तो बांटना क्योंकि बांटने से बढ़ता है रोकना मत रोकने से मरता है रोकने से सड़ता है कितने ही स्वच्छ जल की धार क्यों ना हो कल में एक सूफी कहानी पढ़ता था एक गरीब खाना तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहा था रास्ते में उसे एक मरुद्धान में भयंकर रेगिस्तान के बीच एक छोटे से मरुद्धान में पानी का इतना मीठा झरना मिला उसने अपनी चमड़े की बोतल में जल भर लिया सोचा अपने सम्राट को भेंट करूंगा इतना प्यारा इतना स्वच्छ उसने जल देखा नहीं था और इतनी मिठास थी उस जल में भर लिया अपनी चमड़े की बोतल में और पहला काम उसने यही किया राजधानी पहुंचा तो जाके राजा के द्वार पर दस्तक दिया कहा कुछ भेंट लाया हूं सम्राट के लिए बुलाया गया उसने बड़ी तारीफ की उस झरने की और कहा ये जल लाया हूं इतना मीठा जल शायद ही आपने जीवन में पिया हो सम्राट ने थोड़ा सा जल ले के पिया खूब प्रसन्न हुआ आनंदित हुआ उस गरीब की झोली सोने की असरफियों से भर दी उसे विदा किया दरबारियों ने भी कहा कि थोड़ा हम भी चक्के देखें सम्राट ने कहा रुख पहले उसे जाने दो जब वो चला गया तब सम्राटने का भूल के मत पीना बिल्कुल जहर हो गया है लेकिन उस गरीब आदमी के प्रेम को देखो जब उसने भरा होगा तो मीठा रहा होगा लेकिन चमड़े की बोतल में महीनों बीत गए उस जल को भरे हुए वो बिल्कुल सड़ चुका है जहरीला हो गया घातक भी हो सकता है इसलिए मैंने एक ही घूट पिया और फिर मैंने बोतल संभाल के रख ली उसके सामने मैं तुम्हें यह जल नहीं देना चाहता था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम में इतनी समझ होगी कि तुम उसके सामने ही कहना दोगे कि यह जहर है भूल के भी इसे पीना मत स्वच्छ से स्वच्छ जल भी जब झरनों में नहीं बहता तो जहरीला हो जाता है तुम्हारे आंसू अगर तुम्हारे आंख के झरनों से न बहे तुम्हारे शरीर में जहर होकर रहेंगे तुम्हारे रोए अगर आनंद नाचना चाहते थे न नाचे तो तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा जहर बन जाएगी इस जगत में लोग इतने कड़वे क्यों हो गए हैं इसीलिए हो गए इतना तिक्त स्वाद हो गया लोगों से शब्द बोलते हैं तो उनके शब्दों में जहर है गीत भी गाएं तो उनकी गीतियों में गीतों में गालियों की धुन होती सब जहरीला हो गया है क्योंकि जीवन एक कला भूल गया बांटने की देने की लुटाने की लुटाओ दोनों हाथ उली यही सज्जन को काम लोग पागल कहें ठीक ही कहते हैं बुरा ना मानना जो पागल कहे उसको भी बांटना कौन जाने तुम्हें पागल कहने में भी तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण ही कारण हो कौन जाने तुम्हें पागल कहके वो अपनी सिर्फ सुरक्षा कर रहा हो दूसरा प्रश्न विरह की पीड़ा असह अब तो आप कुछ करें जिंदगी जब अजाब होती है आज की कामयाब होती जब जीवन इतनी पीड़ा से भर जाए कि तुम सह न सको तभी प्रेम का फूल खिलता है जिंदगी जब अजाब होती है मुसीबत ही मुसीबत हो जाती है विरह की अग्नि धूध कर जलती आस की कामयाब होती तभी प्रेम सफल होता है जल्दी पानी मत छिड़क के आग को बुझा देना यह आग ऐसी नहीं कि बुझाओ यह आग ऐसी है कि बढ़ाओ यह आग ऐसी नहीं है कि जलधारा को पुकारो ये आग ऐसी है कि कहो हवाओं से कि आओ आंधिया आओ इस आग को और भड़काओ यह आग ऐसी जले कि आग ही आग रह जाए और तुम न बचो तुम कहते हो प्रभु विरह की पीड़ा असह मैं जानता हूं लेकिन जब तक तुम हो तब तक पीड़ा रहेगी किसको असह अभी तुम थोड़े दूर खड़े हो इसलिए आंच लग रही है जब तुम ना बचोगे फिर कैसे असे होगी किसको असे होगी और ये पीड़ा ऐसी नहीं कि बुझाई जा सके लगाए लगती नहीं बुझाए बुझती नहीं न लगाए लगे न बुझाए बुझे कोई चेष्टा करके लगाना चाहे तो लगती नहीं और कोई चेष्टा करके बुझाना चाहे तो बुझती नहीं तुम धन्यभागी हो यह प्रभु का प्रसाद है झुको सिर आंखों पर लो स्वीकार करो तुम चुने गए मैं जानता हूं कहना भी मुश्किल है कठिनाई ऐसी भी नहीं है कि शब्दों में व्यक्त की जा सके गमे हिजर का या रब किस जबा से माजरा कहिए न कहिए गर तो क्या कहिए अगर कहिए तो क्या कहिए कहते भी नहीं बन पाता जवान लड़खड़ाती बड़े बड़े ज्ञानी तुतलाते बड़े बड़े ज्ञानी छोटे बच्चों जैसा बोलने लगते सूझबूझ खो जाती असह मालूम होती क्योंकि तुम अपने को बचाना चाह रहे हो और जब तक तुम अपने को बचाना चाह रहे हो तब तक असह मालूम होगी अब तो छलांग लगा जाओ इसमें सती हो जाओ उतर ही जाओ इस अग्नि में और उतर के तुम पाओगे आग में खिला फूल कमल का जल में खिलते कमल के फूल तो देखें आग में खिला कमल का फूल कब देखोगे जल में खिले कमल के फूल क्षण भर को खिलते फिर मुरझा जाते मिट्टी से उठते हैं मिट्टी में गिर जाते मरण में है आग में जला फूल आग में उठा फूल लपटों से बना फूल शाश्वत है जब आग में ही जन्मा है तो अब कैसे मिटेगा अब तो मिटने का कोई उपाय ना रहा अब तो इसे कौन मिटाएगा कौन चिता इसे नष्ट कर सकेगी अब तो यह अमृत है जब तक यह न हो जाए तब तक विरह की पीड़ा जितने आनंद से झेल सको उतना अच्छा है क्योंकि उतनी ही जल्दी रात कट जाएगी और सुबह होगी मुझ में और समा में होती थी ये बातें सब भर आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे लंबी है विरह की रात्रि मुझ में और समा में होती थी ये बातें सब भर आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे आज की रात बच जाए तो सुबह देखने का मौका मिले और ये रात लंबी है लेकिन इस रात की लंबाई तुम पर निर्भर है ये छोटी भी हो सकती है ये बहुत लंबी भी हो सकती है ये जन्मों जन्मों तक फैल सकती अगर कुनकुनी कुनकुनी हो और अगर कुनकुनी ना हो त्वरा से जले प्रचंड हो एक क्षण में पूरी हो सकती अभी सुबह हो सकती यही सुबह हो सकती कल तो दूर एक क्षण के लिए भी टालना आवश्यक नहीं है मगर फिर साहस चाहिए जुआरी का साहस जो सब दांव पर लगाते इकट्ठा दांव पर लगाते दे। कौन देता है साथ गम की रात का समा भी आखिर भड़क कर रह गई और आखिर में तो आदमी बिल्कुल अकेला रह जाता है सब छूट जाते हैं। संगी और साथी प्रिजन अपने पर आए सब छूट जाते हैं। और जैसे जैसे संगी साथी छूटने लगते हैं वैसे वैसे प्र... प्रगाढ़ होने लगता है विरह वैसे वैसे भाला छिदने लगता छाती में वैसे वैसे पीड़ा और गहरे जाने लगती जब तक आर पार ही ना हो जाए ये तीर तब तक कठिनाई रहेगी ऐसी तो प्रार्थना भूल के मत करना कि तीर निकाल लो क्योंकि यही तीर तो एकमात्र आशा है ऐसी प्रार्थना करना कि प्रभु इसे पूरा ही उतर जाने दो जल्दी करो मुझे मिटाही दो हाय ये मजबूरियां महरूमिया नाकामियांश्क है तुम क्या करो हम क्या करें कोई भी कुछ करना सकेगा इसका कोई इलाज थोड़ी तुम मुझसे पूछते हो प्रभु विरह की पीड़ा असह अब तो आप कुछ करें इस्क आखिर इस्क है तुम क्या करो हम क्या करें कोई कुछ कर नहीं सकता इलाज इसका होता नहीं यह बीमारी बीमारी नहीं है यह तो परम स्वास्थ्य की शुरुआत है यह तुम्हें बीमारी जैसी लगती है क्योंकि तुमने इसे कभी जाना नहीं एक राजा रात भर नाच गाने में रहा जैसी उसकी रोज की आदत थी डट के शराब चली जैसी उसकी रोज की आदत थी फिर उसे नींद नहीं आ रही थी तो के बगीचे में आ गया ब्रह्म मुहूर्त पहली दफा जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठा और बगीचे में आ गया ठंडी और ताजी हवाएं मलय पवन सुवासित उसने अपने पहरेदार को पूछा ये बदबू कैसी ये दुर्गंध कहां से आ रही अब जिनको शराब में ही सुगंध मालूम पड़ती रही हो उनको अगर सुबह के मले समीर में दुर्गंध मालूम पड़े आश्चर्य तो नहीं उस पहरेजान ने कहा मालिक ये सुबह की ताजी हवा है ये दुर्गंध नहीं है तुमने तो जीवन में अब तक जो जाना है वह बीमारी थी रोग था अब पहली बार स्वास्थ्य का अवतरण हो रहा है तुम्हें तो डर लगेगा कि कौन सी बीमारी चली आ रही अपरिचित अनजान और इसका कोई इलाज भी नहीं कोई चिकित्सक कुछ भी ना कर सकेगा नानक बीमार पड़े चिकित्सक बुलाए गए नानक की नाड़ी पर चिकित्सक ने हाथ रखा नानक हंसने लगे और नानक ने कहा देखो नाड़ी तुम्हारा देखने की इच्छा है तो और औषधि भी दोगे तो पी लूंगा मगर यह बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं घर के लोग परेशान थे क्योंकि नानक दुबले होते जाते सोते भी नहीं ठीक से भोजन भी नहीं करते ना मालूम कौन सी धुन चढ़ी रात रात बैठे रोते हैं एक रात बहुत देर तक रोते रहे मां ने कहा कि अब सो भी जाओ रोने से सार क्या है लेकिन नानक ने कहा कि जिद बंधी है किसी से सुनती हो दूर एक पपीहा कह रहा है पी कहा पी कहां इससे जिद बंधी कि जब तक यह चुप न होगा मैं भी चुप नहीं हो मैं भी अपने प्यारे को पुकार रहा हूं पी कहां और पपीहा नहीं हार रहा है तो मैं हार जाऊं इस प्रतियोगिता में मैं हारने वाला नहीं हूं रहूं कि जाऊं पी कहां प्यारे की खोज पर जो निकला है उसकी जिंदगी यहां तो अस्त व्यस्त होने लगेगी इस अस्तव्यस्तता को लोग तो यही समझेंगे कि बीमारी है तुम भी पहले यही समझोगे कि क्या हो गया भले चंगे थे ये सब कैसे बिगड़ गया मगर मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं ये सुबह की खबर मले पवन आता है तुम्हें थोड़े अनुभव से धीरे धीरे सुबास का पता चलेगा और जल्दी भी मत करो ये भी मत सोचो कि इतनी देर क्यों हो रही प्रतीक्षा प्रार्थना का प्राण है और जो इंतजार में आनंदित नहीं है उसके इंतजार में कमी है और उसका इंतजार पूरा नहीं होगा तुच्छ को पालेने में यह बेताब कैफियत कहां जिंदगी वो है जो तेरी जुस्त जू में कट गई पाने वालों ने कहा है कि तुझे पाया सब ठीक मगर वो मजा नहीं जो तेरी खोज में था तेरे इंतजार में था तेरी प्रतीक्षा में था वो ललक वो पुलक वो आकांक्षाओं अभीपसाओं की लपटे तुझक पा लेने में ये बेताब कैफियत कहां जिंदगी वो है जो तेरी जुस्त में कट गई असली जिंदगी तो तब पता चलती है कि वो जो खोज के दिन थे बड़े प्यारे थे मंजिल तो प्यारी है ही मगर यात्रा भी कुछ कम प्यारी नहीं शायद ज्यादा ही प्यारी है क्योंकि उसी यात्रा पथ से तो हम मंजिल तक पहुंचते हैं जो मंजिल तक ले आती है उसको भी सौभाग्य की तरह स्वीकार करो यही विरह की अग्नि यही असह पीड़ा तुम्हें मंदिर तक ले आएगी ये रास्ते के कांटे एक एक कांटा हजार हजार फूल बन के खिलेगा ये रास्ते की मुसीबतें एक एक मुसीबत हजार हजार अमृत के घट बनेगी चलते चलो रोते चलो पुकारते चलो हारो मत हारिए ना हिम्मत विसारी राम। आखिरी प्रश्न आपकी बातें क्या सुनी बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं आंसू थमते ही नहीं याद भी प्रतिबल बनी रहती है। मुझे यह क्या हो रहा है लोग कहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं और वह भी असंभव मालूम पड़ता है इप्तदाय इस्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या शुरुआत है अभी तो अभी तो पहले कदम पड़े घबराओ ना चिंता ना लो इस्क जब तक न कर चुके रुस्बा आदमी काम का नहीं होता जब तक प्रेम बर्बाद न करते बदनाम ना करते, तब तक आदमी काम का होता ही नहीं तुम पूछते हो मुझे क्या हो गया है प्रेम हो गया है तुम्हें तुम्हारा भाव भक्ति में रूपांतरित हो रहा है और ये बड़े सौभाग्य से होता है नसीबों से मिलता है दर्द मोहब्बत यहां मरने वाले ही अच्छे रहे जो प्रेम में मर जाएं, वे अमृत को पा जाते और बड़े भाग से मिलता है ये दर्द ये पीड़ा ये सभी को नहीं मिलती आंसू आए उन्हें प्रार्थना बनाओ क्यों हिज्र के सिकवे करता है क्यों दर्द के रोने रोता है अब इसक है तो सब्र भी कर इसमें तो यही कुछ होता है और ये तो शुरुआत है ये तो पहली बूंदाबांदी है अभी तो मूसलाधार वर्षा होगी जो सब बहा ले जाएगी सब जो तुमने अपना माना है सब जैसा तुमने अपने को माना है और जब तुम पूरे के पूरे बह जाओगे इस बाढ़ में पीछे जो शेष रह जाएगा वही तुम्हारा स्वत्व है वही तुम्हारा सार है सत्य कहो उसे परमात्मा कहो उसे निर्वाण कहो उसे या जो नाम देना चाहो दो जब सब इस बाढ़ में बह जाएगा इस आंसुओं में यह विक्षिप्तता जब सब तुम्हारे तर्क जाल तोड़ देगी यह प्रेम जब धीरे धीरे तीर की तरह तुम्हारे हृदय के अंतस्तल में चुभ जाएगा तब तब तुम्हें पता चलेगा तुम कितने सौभाग्यशाली हो तुम्हें जल स्रोत मिल जाएंगे भीतर खोदने से ही मिलते हैं और प्रेम की कुदाल लेके ही कोई खोदता है तो ही भीतर खुदाई होती दिखते आएंगी बदनामी होगी फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं इस आसकी में इज्जतें सादत भी गई कोई पूछेगा भी नहीं पहले तो लोग कहेंगे कि पागल हो गए पहले लोग कहेंगे ये तुम्हें क्या हो गया फिर धीरे धीरे लोग कहेंगे वो ही गया पूछना भी क्या लोग रास्ता काट के निकल जाएंगे लोग जयराम जी तक करने में डरेंगे पागलों से कौन दोस्ती रखता है और पागलों के साथ रहो तो दूसरे लोग समझने लगते हैं कि तुम भी पागल हो रहे फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं इस आस्की में इज्जतें सादत भी गई ये प्रेम ऐसा है इसमें सब चला जाता है सैयद होने का जो सम्मान था वो भी गया इज्जतें सादत भी गई इसमें तो सब गमाना पड़ता है लेकिन जो गमाते वे ही पाते और बहुत लोग तुम्हें समझाएंगे कि अभी रुक जाओ अभी कुछ बिगड़ा नहीं अभी ठहर जाओ अभी तो दो ही कदम बढ़े लौट आओ मगर प्रेम के रास्ते पर एक भी कदम पड़ जाए तो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई लौट गया हो रस ऐसा है मादकता है ऐसी कुछ न मैं समझा जुनू इश्क में देर नासे मुझको समझाता रहा लोग समझाएंगे तो मैं समझदार लोग समझाएंगे उपदेशक समझाएंगे धर्म गुरु समझाएंगे पंडित मौलवी समझाएंगे कुछ न मैं समझा जुनू ने इश्क में देर नासे मुझको समझाता रहा लेकिन जिसको दीवानी चढ़ी जिसको प्रेम का पागलपन आया उसकी कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता समझ में भी नहीं आता जिसने एक बार प्रेम की पुकार सुनी इस जगत के कोई तर्क उसे सार्थक नहीं मालूम होते वह हंस देगा वो अपनी धुन में मस्त रहेगा ये सारे तर्क तो वो भी जानता है इन तर्कों से कुछ भी नहीं मिला घास का एक फूल भी नहीं खिला इन तर्कों से और अब उसके भीतर गुलाब की गंध हानी शुरू हो रही कैसे रुके अवश्य आदमी खींचा चला जाता है मिटना ही होगा आप तो तुम पूछते हो आपकी बातें क्या सुनी बड़ी मुश्किल में पड़ गया हाथ उठाओ इसके बीमार से कोई बचता भी है इस आजार से इस रोग से कोई बचते ही नहीं इस रोग में तो जाना ही पड़ता है मिटना ही पड़ता है ना सुनते तो एक बात थी अब सुन ली ना आते यहां तो एक बात थी अब आ गए अब ये रंग तुम पर चढ़ा अब ये उतरने वाला रंग नहीं मैं तो रंगरेज हूं और फिर तुम्हें याद दिला दू कि ये जो दुख अभी मालूम हो रहा है इसे संभालना संपदा की तरह जैसे मां के पेट में बच्चा होता गर्भ पीड़ा झेलनी पड़ती भोजन पचता नहीं उल्टियां हो जाती बोझ पीड़ा नौ महीने तक झेलनी पड़ती लेकिन मां झेलती क्योंकि एक भरोसा है एक नया जीवन उसके भीतर पल रहा है एक नया जीवन आ रहा है ऐसा ही तुम हो ये जो बातें तुम्हारे भीतर पड़ रही तुम्हारा गर्भ बनेगी बहुत पीड़ा से गुजरना होगा लेकिन सब पीड़ा झेलने योग्य क्योंकि इसी से तुम्हारा नया जीवन पैदा होगा एक जन्म तो मिलता है मां बाप से एक जन्म देना पड़ता है स्वयं को अपने ही गर्भ में अपने को जन्माना पड़ता है यही साधना है वहीं लुट गया कारवाने हयात जहां से तेरा गम जुदा हो गया और जिस दिन परमात्मा का गम जुदा हो जाता है समझ लेना वहीं जीवन का काफिला लुट गया वही लोग अभागे हैं जिनके जीवन में परमात्मा ने गर्भ की प्रसव की पीड़ा नहीं दी है तुम सौभाग्यशाली हो पूछते हो मैं मुसीबत में पड़ गया हूं अच्छा हुआ और भी तुम्हें मुसीबत में डालेंगे ऐसे ही तो निखरोगे ऐसे ही तो सुथरोगे ऐसे ही सुलझोगे आंसू रुकते ही नहीं रोकते ही क्यों हो सहारा दो सहयोग करो बहने दो जन्मों जन्मों की धूल आंखों पर जमी आंसू बहा ले जाएं। और फिर बाहर की ही आंखों को आंसू साफ नहीं करते भीतर की आंखों को भी साफ करते याद भी प्रतिपल बनी रहती अच्छा हो रहा है जिनको नहीं बनी रहती प्रतिपल याद उन्हें दुखी होना चाहिए तुम क्यों दुखी हो उन्हें प्रश्न उठाना चाहिए तुम क्यों प्रश्न उठाते हो याद तो ऐसी हो जानी चाहिए कि दिन तो रहे, रहे रात भी रहे जागे जागे तो रहे ही रहे सोए सोए भी रहे स्वामी राम अमेरिका से लौटे हिमालय पर मेहमान थे तेरी गलवाल के महल में उनके शिष्य थे एक सरदार पूर्ण उनकी सेवा में रहते थे रात सोए गर्मी तेज थी और पूर्ण को नींद ना आई और नींद ना आने का एक कारण और भी था कि कोई पास में ही बस राम राम राम की धुन लगा रहा उठे कि कौन पागल बाहर गए बरंडे में चक्कर लगाया महल खाली कहीं दूर दूर तक भी कोई नहीं जितना दूर तक चक्कर लगाया उतनी आवाज कम सुनाई पड़ी फिर कमरे में लौटे आवाज फिर सुनाई पड़ी थोड़े हैरान हुए कहीं राम तो नहीं राम राम जप रहे नींदा आ रही हो तो पड़े पड़े क्या करें तो पास गए वो तो सो रहे न केवल सो रहे हैं गुर्रा भी रहे मगर आवाज जैसे ही उनके पास गए और जोर से आने लगी गौर से सुना सिर के पास सुना पैर के पास सुना हाथ के पास सुना कान लगा के सुना पूरे शरीर से राम राम राम की धुन आ रही शुभ राम से पूछा राम ने कहा तुमने ठीक ही सुना पहले दिन में ही आती थी फिर धीरे धीरे रात में भी समा गई पहले मन में ही आती थी फिर धीरे धीरे तन में भी समा गई अब तो राम ही है अब तो मैं नहीं हूं तुम तो ना पूछो प्रतिपल याद आती है गहराओं से एक क्षण खाली ली ना चाहे यही याद तो धीमा सा धागा है। जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा पतला धागा है, स्मृति का सुरति का यही तो तुम्हें पहुंचाएगा इस धागे में अपनी पूरी ऊर्जा डाल दो ताकि यह मजबूत हो रोज रोज मजबूत हो इसे प्रगाढ़ करो याद भी प्रतिपल बनी रहती है मुझे यह क्या हो रहा है लक्षण बिल्कुल साफ है किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं प्रेम हो रहा है भाव भक्ति बन रही रात कटना शुरू हो रहा है सुबह करीब आ रही चलते ही रहे रुक न गए तो पहुंच जाओगे लोग कहते हैं मैं आपको छोड़ दूं और वह तो अब असंभव है लोग तो कहेंगे लोग दयावश कहते लोग कहते हैं कैसी तुम्हारी हालत होगी अच्छे भले आदमी थे ये तुम्हें क्या हो गया आंख से आंसू बहते रहते पहले तो कभी नहीं बहते थे ये तुमने कैसी बात सीख ली ये तुम कहां के जाल में पड़ गए ये तुम किसके सम्मोहन में आ गए होश में नहीं चलते चलते कहीं हो देखते कहीं हो बोलते कुछ हो सोचते कुछ हो तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है नशे में तो नहीं हो कुछ पीना इत्यादि तो शुरू नहीं कर दिया है लोग भी दयावश कहते हैं उन पर नाराज ना होना लेकिन जो तुम्हें हो रहा है इससे लौटने का कोई उपाय भी नहीं है। उसकी तरफ से दिल न फिरेगा ना फिरेगा नास हो अब हो गया ये जिसका तरफदार हो गया परमात्मा से जब तक तुम नहीं जुड़े नहीं जुड़े भटकते रहो जन्मों तक एक बार जुड़ने लगे फिर कोई उपाय लौटने का नहीं हो गया ये जिसका तरफदार हो गया ये दिल एक बार उसकी तरफ झुक जाए तो फिर सारा जगत और सारे जगत का साम्राज्य भी दूसरे पर्डे पर रखा हो तो भी तुम लेने को राजी न होगे उसकी तरफ से दिल न फिरेगा नास हो अब हो गया ये का तरफदार हो गया आज इतना है